युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव इसीलिए अब मैं इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश में देखता हूँ कि द्वैतवादी और अद्वैतवादियों को परस्पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोनों का ही राष्ट्रीय जीवन में विशेष स्थान है द्वैतवादी का रहना आवश्यक है अद्वैतवादी के समान द्वैतवादी का भी राष्ट्रीय धार्मिक जीवन में विशेष स्थान है एक की बिना दूसरा नहीं रह सकता एक दूसरे का पूरक है एक मानो है, एक मानो मानो है, है दूसरा छत, मूल और दूसरा फल इसलिए उपनिषदों का मनमाना विकृत अर्थ करने की चेष्टा को मैं अत्यंत हास्यास्पद समझता हूँ कारण मैं देखता हूँ कि उनकी भाषा ही अपूर्व है श्रेष्ठतम दर्शन रूप में उनके गौरव के बिना भी मानव जाति के मुक्ति पथ प्रदर्शक धर्म विज्ञान रूप में उनके अद्भुत गौरव को छोड़ देने पर भी उपनिषदों के साहित्य में उदात्त भावों का ऐसा उपनिषद अपूर्व चित्रण है जैसा संसार भर में और कहीं नहीं है यही मानवीय मन के उस प्रबल विशेषत्व का अंतर्दृष्टिपरायण अंत प्रेरणापूर्ण उस हिंदू मन का विशेष परिचय पाया जाता है अन्यत्र अन्य जातियों के भीतर भी इस उदात्त भाव के चित्र को अंकित करने की चेष्टा देखी जाती है किंतु प्रायः सर्वत्र ही तुम देखोगे कि उनका आदर्श बाह्य प्रकृति के महान भाव को ग्रहण करना है उदाहरण स्वरूप मिल्टन दांते होमर अथवा अन्य किसी पाश्चात्य कवि को लिया जा सकता है उनके काव्यों में स्थान स्थान पर उदात भाव व्यंजक अपूर्व स्थल है किंतु उसमें सर्वत्र ही बाह्य प्रकृति की अनंतता को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है। बाह्य प्रकृति के के अनंत विस्तार, देश की अन, अनंतता के द, को प्राप्त करने का प्रयत्न है हम वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्टा देखते हैं कुछ अपूर्व ऋचाओं में जहाँ सृष्टि का वर्णन है बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात भाव देश का अनंतत्व अभिव्यक्ति की उच्चतम अभी भूमिया उपलब्ध कर सका है किंतु उन्होंने उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि इन उपायों से को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि अपने मन के जिन सब भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे उनको अनंत देश अनंत विस्तार और अनंत बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में समर, समर्थ है तब उन्होंने जगत समस्या की व्याख्या के लिए अन्य मार्गों का अवलंबन किया। उपनिषदों मानव वह तुम्हें अतिद्रिय राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है केवल तुम्हें एक ऐसी वस्तु दिखा देती है जिसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते जिसका तुम इंद्रियों से बोध नहीं कर पाते फिर भी उस वस्तु के संबंध में तुमको साथ ही यह निश्चय भी है कि उसका अस्तित्व है संसार में ऐसा स्थल कहा है जिसके साथ इस श्लोक की तुलना हो सके? न तत्र चंद्र तारकम ने विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि वही सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहा चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती इस सामान्य अग्नि का तो कहना ही क्या है